डॉक्टरों का मरीज अब मर चुका अब लौट के किससे कह रहे हो बात गई सो गई परीक्षा ही थोड़ी है अगर मरीज होता और तुमने यह दवा दे दी होती तो मरीज तो मर ही चुका होता लौट के किससे क्षमा मांगते अब अगले वर्ष आना और तैयारी करो इस तरह लौट के वक्तव्य बदले नहीं जा सकते और बदले जाए तो झूठे हो जाते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 कि विक्टर युगो के मुंह से निकल गया कास ये मैंने कहा होता तीसरे साहित्य का मत गबड़ाओ तुम कहोगे तुम किसी ना किसी दिन कहोगे आज नहीं कल कहोगे निकलेगा ये तुम्हारे मुंह से घबड़ाओ मत किसी और परिस्थिति में तुम कहोगे मगर कहोगे जरूर तुम छोड़ोगे नहीं मगर बात तो गई सुग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 उसी चैतन्य का स्वाद मिल जाए तो शाश्वत जीवन का स्वाद मिले हबक न बोलीबा थबक न चालीबा धीरे धरीबा पांच स्थल पर गोरख ने कहा है भरिया तिथिरम झल जल झलन आधा सिद्धे सिद्ध मिलिया रे अबू बोलिया अरुलाधा भरिया तिथिरम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 हूं गरीब लेकिन लोगों पर धाक जमा दूं अमीर होने की हूं अज्ञानी लेकिन लोगों को खबर रहे कि ज्ञानी हूं हूं तो ना कुछ लेकिन बहुत कुछ बतलाने का मोह आग रहे वो अहंकार तभी तो भर सकता है तो तुम जो नहीं हो वैसा लोगों को बतला रहे हो भीतर कुछ बाहर कुछ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 क्रोध में अहंकार में और असहज हो गए गर्भ न करीबा सहजे रही बाणत गोरख राव और गर्भ के बड़े रास्ते ऐसा मत सोचना कि सम्राट हैं वही अहंकार से भरे होते भिकमंगों का भी अहंकार होता है भिकमंगों के भी अहंकार होते मैंने सुना है एक भिकमंगा मुला नसुद्दीन की गली में रोज भीख मांगता था कुछ दिन तक दिखाई नहीं पड़ा